महाभारत शांति पर्व सर अतमोध्याय है कालक वृक्ष मुनि का विदेहराज तथा कौशल राजकुमार में मेल कराना और विदेहराज का कौशल राज को अपना जामाता बना लेना राजवाच ना न अनकृत्या राजा ने कहा ब्राह्मण मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित नहीं रहना चाहता अधर्म के सहयोग से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता केत ये न कृष्णम हितम भवे भगवान मैंने तो पहले से ही इन सब दुर्गुणों का परित्याग कर दिया है जिससे किसी का मुझ पर संदेह न हो और सबका संपूर्ण रूप से हित हो धर्मे नया धर्म का आश्रय लेकर ही इस जगत में जीना चाहता हूँ मुझसे यह अधर्माचरण कदापि नहीं हो सकता और ऐसा उपदेश देना आपको भी शोभा नहीं देता निर्वाचन उपन्न स्वे तेना क्षत्रियो से बुद्धिया बहुन मुनि ने कहा राजकुमार तुम जैसा कहते हो वैसे ही गुणों से संपन्न भी हो तुम धार्मिक स्वभाव से युक्त हो और अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ देखने तथा समझने की शक्ति रखते हो उभ रे बब त संश्लेषम वा कर श्यामे शास्वतम मैं तुम्हारे और राजा जनक दोनों के ही हित के लिए अब स्वयं ही प्रयत्न करूंगा और तुम दोनों में ऐसा घनिष्ठ संबंध स्थापित करा दूंगा जो अमिट और चिरस्थाई हो ताद तो ही कहतम अमात्यम को नीत राज्य प्रणय को विधम तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है तुम दयालु अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा राज्य संचालन की कला में कुशल हो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष को कौन अपना मंत्री नहीं बनाएगा क्षत्रियुम राजकुमार तुम्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया है तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ गए हो तथा तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया तुम दयायुक्त से ही जीवन बिताना चाहते हो आगनता मध्य हम तात वै दे सत्य संघरह अथा तम निक्षा तत्क सत्य प्रतिज्ञ विदेहराज जनक जब मेरे आश्रम पर पधारेंगे उस समय मैं उन्हें जो भी आज्ञा दूंगा उसे वे निसंदेह पूर्ण करेंगे तथा वैदे निर्वचनम अब्रवीत अयम राजकुले जाताभ्यंतर वो तदनंतर मुनि ने विदेहराज जनक को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा राजन यह राजकुमार राजवंश में उत्पन्न हुआ है इसके आंतरिक बातों को भी मैं जानता हैीक्षित इसका हृदय दर्पण के समान शुद्ध और शरत काल की चंद्रमा की भांति उज्ज्वल है मैंने इसकी सब प्रकार से परीक्षा कर ली है इसमें मैं कोई पाप या दोष नहीं देख रहा हूँ तीन ते राज्य त्रम अतः इसके साथ अवश्य ही तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए तुम जैसा मुझ पर विश्वास करते हो वैसा ही इस पर भी करो कोई भी राज्य बिना मंत्री के तीन दिन भी नहीं चलाया जा सकता अमात्य सूर एव मंत्री वही हो सकता है जो सूरवीर अथवा बुद्धिमान हो शौर्य और बुद्ध से ही लोक और परलोक दोनों का सुधार होता है राजन उभय लोक की सिद्धि ही राज्य का प्रयोजन है इसे अच्छी तरह देखो और समझो धर्मात्मना चिल्लो के नान्या गतिरिद्रशे महात्मा राजपुत्रों सताम मार्गम अनुष्ठित जगत में धर्मात्मा राजाओं के लिए अच्छे मंत्री के समान दूसरी कोई गति नहीं है यह राजकुमार महामना है इसने सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है सुसंगृहतस्वस धर्म पुरोगम संसेव्यमान संतुष्ट गृहिया महतो गुणा यदि तुमने धर्म को सामने रखकर इसे सम्मान सम्मानपूर्वक अपनाया तो तुमसे सेवित होकर यह तुम्हारे शत्रुओं के भारी से भारी समुदायों को काबू में कर सकता है यद्यम प्रति युद्धेत स्वकर्म क्षत्रिय तत जिगमा युद्धे पितृपयतामहे पदे यदि यह अपने बाप दादो के राज्य के लिए युद्ध में तुम्हें जीतने की इच्छा करे रखकर तुम्हारे साथ संग्राम छेड़ दे तो छत्री के लिए यह स्वधर्म का पालन ही होगा तम तो चापे प्रतियुद्धाम व्रते स्थित अयध्य वोगा वशे कुित स्थ उस समय तुम भी विजयाभिलाषी राजा के व्रत में स्थित हो इसके साथ युद्ध करोगे ही अतः मेरी आज्ञा मानकर इसके हित साधन में तत्पर हो जाओ और युद्ध के बिना ही इसे वश में कर लो स धर्मं धर्मम अवेक्ष स्व हित्वोभाम न कामान नचा द्रोहा स्वधर्म हा तुमसी अनुचित लोभ का परित्याग करके तुम धर्म पर ही दृष्टि रखो कामना अथवा द्रोह से भी अपने धर्म का परित्याग न करो नैव नित्यम जयसता नैव नित्यम पराजय तस्मा भोजित भोक्तव्य परोजन तत् किसी की भी न तो सदा जय होती है और नित्य पराजय ही होती है जैसे राजा दूसरे मनुष्य को जीतकर उसका तथा उसकी संपत्ति संपत्ति का का उपभोग करता है, वैसे ही दूसरों को भी उसे अपनी संपत्ति भोगने अवसर देना चाहिए जय आत्मनपेश बस अपने में भी जय और पराजय दोनों को देखना चाहिए जो दूसरों की संपत्ति छीनकर उसके पास कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रहने देते उन्हें उस सर्वस्व अपहर अपहरण रूपी पाप से अपने लिए भी सदा भय बना रहता है प्रत्युचेदिकृत्य पूजार मनुमान्य मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा ने उन पूजनीय ब्राह्मणि महर्षि का पूजन और आदर सत्कार करके उनकी बात का अनुमोदन करते हुए इस तरह उत्तर दिया यथा ब्रुजान महाप्राज्यो यथा ब्रोजान महाश्रुत श्रेयस कामो यथा ब्रूजान उभयो छम कोई महाबुद्यमान जैसी बात कह सकता है कोई महाविद्वान जैसी वाणी बोल सकता है तथा दूसरों का कल्याण चाहने वाला महापुरुष जैसा उपदेश दे सकता है वैसे ही बात आपने कही है यह हम दोनों के लिए ही श्रोधार्य करने योग्य है यदचनम उतोस्मे ही करम एतद्धि मित्र विचार न भगवान आपने मेरे लिए जो जो आदेश दिया है उसका मैं उसी रूप में पालन करूंगा यह मेरे लिए परम कल्याण की बात है इसके संबंध में मुझे दूसरा कोई विचार नहीं करना है तथा धर्म तो नीति मया अहम तयाचात्म गुण जिता पार्थिव सत्यम आत्मा अन्य तव तदनंतर मिथिला नरेश ने राजकुमार को अपने अपने अपने निकट बुलाकर कहा मैंने धर्म और नीति का सहारा लेकर संपूर्ण जगत पर विजय पाई है परंतु आज तुमने अपने गुणों से मुझे भी जीत लिया अतः तुम अपने करके एक विजयी वीर के समान वर्ताव करो नाव मन बुद्धिम नाव मन चपौर थवर्तता भगवान मैं तुम्हारी बुद्धि का अनादर नहीं करता तुम्हारे पुरुषार्थ की अवहेलना नहीं करता और विजय हूँ यह सोचकर तुम्हारा तिरस्कार ते, भी नहीं करता अतः अच्छा तुम विजय वीर के समान वर्ताव करो यथावत पूजित राजमतुर्गृह राजन तुम मेरे द्वारा भली भांति सम्मानित होकर मेरे घर पधारो इतना कहकर वे दोनों परस्पर विश्वस्त हो ब्रम की पूजा करके घर की और चल दिए वैदेह हस्तवत कौशल्यम प्रवेश्य गृह मंजसा मधुपर्क स्तम पूजा प्रत्यपूजयत विदयराज ने कौशल राजकुमार को, राज को आदरपूर्वक अपने महल के भीतर ले जाकर अपने उस पूजने अतिथि का पाद्य अर्घ आचमनीय तथा मधुपर्क के द्वारा पूजन किया ददरम चास्पि रत्ना विविधान चेरा ज्याम परोधरम ओ जय पराजय तत्पश्चात उनके साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में नाना प्रकार के रत्न भेंट किए यही राजाओं का परम धर्म है जय और पराजय तो अनित्य है इस श्री महाभारती शांति परवड़ी राजधर्मानुशासन परवड़ी कालक वृक्षिक सततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कालक वृक्षे मुनि का उपदेश विषयक एक अध्याय पूरा हुआ